देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए मैं रहूं या ना नारूँ भारतीय रहना चाहिए सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए मैं रहूं या नारूँ भारतीय नमस्कार आज की बातें महत्वपूर्ण है क्यों क्योंकि आज हम अपने देश में पिछहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं आपके पास तो मैं कल पहुंचूंगा मगर तब तक स्वतंत्रता दिवस मन चुका होगा और आ, आ, मगर आज चूँकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज तो मेरे हृदय में उत्साह है ही कि भाई हम पिछहत्तरवाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हमेशा से मुझे कंफ्यूजन रहता है कि पिछहत्तरवाँ स्वतंत्रता दिवस मतलब क्या हुआ कि कितने साल बीत चुके हैं यह ये, ये जन्मदिन बर्थडेज में भी होता है कि यह कौन सा बर्थडे है तो जिस जिस जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन बर्थडे मानते हैं उसको काउंट करके या जिस दिन एक साल के होते हैं वो पहला बर्थडे होता है तो यार पता नहीं मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूं और जो, जो भी हो चलिए उसको तो हम लोग मानते रहते हैं चलता रहता है मगर अब आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है हमेशा क्योंकि आज के दिन बार बार आपको याद दिलाया जाता है कि हम गुलाम थे और गुलामी से आजादी मिली तो आजादी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है एक बहुत बड़ी फीलिंग है आज़ादी और उस आज़ादी की फीलिंग उस आज़ादी का एहसास शायद हम जैसे लोगों को उतना नहीं है जिन्होंने कि ग़ुलामी नहीं देखी है मगर एक दूसरे एंगल से देखें इस बात को यानी एक दूसरे पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो ये जो ये जो इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन है इस इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन ने एक चीज़ तो कर दी है कि आप जाने अनजाने उन सभी भावनाओं को महसूस कर पाए हैं यानी कि अब आपको इतनी विविध डिटेल्स मालूम हैं कि जो आज़ादी के पहले होता था यानी कि उसके बारे में आपको इतनी जगहों से इतने लोगों से इतने एंगल्स से आप उसको देख चुके हैं कि आपको लगने लगता है कि हाँ हमें पता है कि जब आज़ाद नहीं थे तो क्या था सोशल फैब्रिक में क्या सीन था इकोनॉमिक सीन क्या था पॉलिटिकल सीन क्या था और किस तरह से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं किस तरह की भावनाएं लोगों के मन में उठती थी अब देखिए मुझको आज भी ख्याल है कि मैंने बहुत बचपन में एक बार अपने पिताजी से पूछा कि पापा तुम ये बताओ कि जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था यानी जब हिंदुस्तान ग़ुलाम था तब तुम तब तुम समझने बूझने लायक तो थे यानी कि पिताजी 1928 या उन्नीस उन्नीस में पैदा हुए थे तो उन्नीस जब तक भारत आज़ाद हुआ तो उस समय तक वो अठारह उन्नीस साल की उम्र पा चुके थे यानी कि उनका उनकी युवा युवावस्था थी तो मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे मन में कभी यह भावना नहीं आई कि मुझको इस आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए तो उन्होंने मुझे जो भी कुछ बताया उसका मतलब शायद ये था कि उन्होंने कहा कि मैं एक और लड़ाई लड़ रहा था और वो लड़ाई थी सर्वाइवल की लड़ाई यानी कि उस लड़ाई में हमको अपने परिवार का पालन पोषण और ये सब चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी तो जैसे कि कहा जाता है ना कि घर में दिया जलाएं पहले और मस्जिद में दिया जलाएं बाद में तो शायद ये सवाल मैंने उनसे पूछा तो डेफिनेटली अब देखिए इस सवाल का जवाब तो जो भी उन्होंने दिया हो मगर बात तो ये थी कि उन्होंने तो उसमें हिस्सा नहीं लिया तो अब उस वक्त मुझको लगा कि यार ये हमारे पिताजी ने गलती किया इनको उस वक्त उस हिस्सा लेना चाहिए था तो फिर बाद में ऐसे अनेक मौके मुझे आए जबकि मेरे लिए भी जिंदगी में अपनी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई और एक राष्ट्रीय स्तर पे जहाँ बातचीत करना या जो किसी मुद्दे के लिए उठकर खड़े होना वो कम हो गया तो शायद इतिहास में जब मेरे मेरे हिस्से को देखा जाएगा यानी मेरी एक्टिविटीज़ मेरे करने को जब देखा जाएगा तो ये डेफिनेटली पाया जाएगा कि भाई ये जो बातें इन्होंने की ये तो शायद इनको कुछ और करना चाहिए था तो अब सवाल ये उठता है कि अपने देश के लिए आज़ादी के लिए हमने क्या किया हमने क्या सोचा इसके बारे में आज तो शायद आज़ादी की बात तो छोड़ दें आज़ादी तो मिल चुकी हम सभी ने मतलब हम जितने भी लोग जो इस बात को सुन रहे हैं उनमें से अधिकांश मुझे लगता है कि वो आज़ाद हिंदुस्तान में ही पैदा हुए हैं और हमने आज़ादी को ही देखा है हमने ग़ुला शायद ही देखी हो मगर अब सवाल आता है कि यहाँ जिस ग़ुला की बात हम कर रहे हैं ये ग़ुला है क्या क्या सिर्फ राजनीतिक गुलामी ही गुलामी है या किसी और गुलामी गुलामी भी गुलामी है तो साहब मेरा तो पर मानना बहुत स्पष्ट है कि देखिए गुलामी तो बहुत तरह की है कहीं पर भाषा की गुलामी है कहीं पर व्यवहार की गुलामी है कहीं पर काम की गुलामी है और आप सच पूछिए तो बहुत से बहुत सी जगहों पर हम और आप आज भी अपने आप को उतना स्वतंत्र नहीं महसूस कर पाते जितना स्वतंत्र हम महसूस करना चाहते हैं तो यानी वहां तो हम आज भी गुलाम हैं अब आप ऑब्वियसली मुझसे कहेंगे कि भाई कोई उदाहरण दीजिए तो साहब उदाहरण यह है कि भाई क्या अपने कार्यस्थल पर हम हम जो हमारे मन में आता है वो कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोग शत प्रतिशत अपने मन की बात तो नहीं कर पाते होंगे मैं अधिकांश कह रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ मित्र हैं होंगे ऐसे जो कहेंगे कि नहीं साहब मैं तो जो मेरी समझ में आता है मैं वो करता हूँ और बाकी जो मुझसे कोई पूछता जांचता या सवाल करता है तो उसका जवाब देता हूँ मगर मैं अपने बारे में तो शत प्रतिशत ये बता सकता हूँ कि भाई नहीं मैंने तो बहुत से जगहों पर शत प्रतिशत आज़ादी में काम नहीं किया है यहाँ पर एक दो उदाहरण भी आपको दूंगा और उन उदाहरणों में सिर्फ यही है कि बैंक में काम करते वक्त भी ऐसा हुआ है और बैंक के अलावा भी बहुत सी जगहों पर बात व्यवहार में ऐसे मौके आए हैं मैं जानता हूँ सबके साथ में होता है यहाँ तक कि पारिवारिक परिस्थितियों में आप बहुत सी बातें ऐसी नहीं कर पाते जहाँ पर कि आपको लगता हो कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ मगर ये ये परिस्थिति के विपरीत है यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए तो सामाजिक ढंग से आप वहाँ पर एक सामाजिक गुलामी के शिकार हो जाते हैं अब माफ कीजिएगा यहाँ पर एक जब आजादी और गुलामी की बात चल रही है तो यहाँ पर एक बात और बता दू कभी कभी हम लोग ख़ुद भी वो मालिकों जैसा व्यवहार करने लगते हैं यानी कि हम दूसरों को गुलाम बनाने की तबियत गुलाम बनाने की ओर बढ़ जाते हैं मसलन जो लोग हमारे साथ काम कर रहे होते हैं या जो हमारे घर पर काम कर रहे होते हैं तो हमारे हमारा व्यवहार उनके साथ अक्सर इतना इतना हृदयहीन हो जाता है हम बिना सोचे समझे इस तरह की बातें कर बैठते हैं कि शायद उनके लिए वो ग़ुलामी महसूस कर रहे हों अपनी यानी जब हम अपने लिए काम करने वाले किसी व्यक्ति को कार्यालय में या घर पर बिना वजह केवल अपना मूड खराब होने के कारण डपट देते हैं या जवाब सवाल करने लगते हैं तो उस वक्त हम क्या कर रहे हैं हम उसको ग़ुलाम बना रहे गुलाम ही तो समझ रहे हैं तो उसके लिए आजादी कहां हुई तो साहब ये भी एक बात है अब फिर एक है नियमों से आजादी देखिए नियम नियम हर नियम किसी न किसी कारण से बना है। तो, तो यह कहना कि भाई हर नियम से आजादी तो यह तो एक अराजकता की स्थिति हो जाएगी मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि कुछ नियम हैं, जिनका अनुपालन करना उचित है मगर कुछ नियम हैं जिनका अनुपालन स्थानीय स्तर पर इधर उधर किया जा सकता है मसल उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि हम एक कार्यालय में कार्य करते थे तो वहाँ पर एक महिला कर्मचारी थी हम लोग के साथ बैंक की बात करूँ मैं चूंकि बैंक में ही नौकरी करता था तो उनको परेशानी ये थी कि साहब वो हमेशा सुबह देर से आती थी तो जब वो देर से आती थी तो हमारे जो अधिकारी महोदय थे उनको बहुत चिड़ होती थी कि भाई ये महिला देर से क्यों आती तो मैं उनका मैं वहाँ पर कुछ ऑफिस का काम देखता था तो उन्होंने मुझसे कहा कि पूछो कि ये देर से क्यों आती अब बड़े अधिकारी थे वो खुद पूछते तो थोड़ा मतलब शायद उनको अपनी इज्जत थोड़ी ज़्यादा लगती थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पूछो मैं तो छोटा काम कर्मचारी था तो मैं पूछने गया मैंने पूछा कि भाई तुम क्यों इतनी देर से आती हो तो उसने बताया कि साहब मेरे दो बच्चे हैं और साहब उनको स्कूल भेजना होता है उनको स्कूल भेजने के लिए तैयार तैयार करके भेजती हूँ तब आती हूँ तो अब यह हुआ कि भाई ठीक है ये देर से आती हैं तो मैंने बता दिया उनको कि साहब उसके बच्चे हैं तो उनका क्या बाकी किसी के बच्चे नहीं मैंने कहा साहब आपने कहा था कि उससे कारण पूछो मैंने आपको कारण पूछ के जो कारण उसने बताया वो आपको बता दिया आपने तो ये तो नहीं कहा था कि उसको समझाओ समझाने की बात होगी वो मेरा अलग निर्णय होगा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई उसको समझाओ कि बाकियों के बच्चे बाकी लोग करते हैं तो खैर बात खत्म हो गई मैं उस महिला से कहा कि भाई कुछ धमकी दिया कि ऐसा करोगे फलाना ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो फिर मगर उसके सुधार नहीं आया उसने कहा भाई साहब आपको जो करना है करिए और हम क्या बताएं हम तो नहीं इससे परिवर्तित कर हो सकते उसने कहा साहब आप जरूरी समझिए तो हमारा तबादला करवा दीजिए अब देखिए ये बात केंद्रीय कार्यालय की है और केंद्रीय कार्यालय से तबादला करवाना तो हमारे बस की बात थी नहीं हमारे जो अधिकारी महोदय थे उनके बस की बात थी वो चाहते तो करवा सकते थे मगर उस समय शायद वो यूनियन और इसका झगड़ा हो जाता और उस समय उन उस स्तर के लोगों का ट्रांसफ़र भी थोड़ा मुश्किल था तो वो नहीं करवा पा रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम उसको धमकी दो समझाओ कि वो और कल से नहीं आई तो मैं तुमसे पूछूंगा मैंने कहा यार ये तो बड़ी परेशानी की बात होगी तो खैर मैंने उस महिला से कहा कि देखिए हम एक काम करते हैं हम आपकी ड्यूटी स्टैगर करते थे यानी कि आप ग्यारह बजे आ पाती हैं तो ऐसा करते हैं कि हम आपकी ड्यूटी ही ग्यारह बजे से कर देते हैं और पौने छह बजे के बजाय यानी कि आप पौने छ बजे नहीं आएंगी आप सात बजे शाम को जाएंगी यहाँ से तो उन्होंने कहा साहब ये तो बड़ा मुश्किल काम है मैं ग्यारह बजे आने के तो हाँ ठीक है वो मगर मैं जाऊंगी तो साहब अपने समय सामने कहा साहब ये तो फिर मुश्किल है कि भाई आप ग्यारह बजे आएंगे और सात बजे जाएंगी और जाएंगी भी नहीं पूरे ऑफिस टाइम में नहीं रहेंगी तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ यहां पर अब हमारे एक दूसरे उच्चाधिकारी थे जो उनके नीचे थे यानी तो कोई, तो कोई सेठ की दुकान तो नहीं है कि जहां पर आपके घंटे में कम कर सकू कि भाई आपकी तनख्वाह कम कर दूंगा और आपके घंटे कम कर दू उन्होंने कहा देखिए यहां तो आपकी तनख्वाह तो पक्की है मगर अब आपके घंटे जो है वो मैं कम नहीं कर सकता इसलिए आप कल ग्यारह बजे आएंगे तो आप 7 बजे जाएंगे अब ये बहस मोबाइल सा चलता रहा मुद्दा अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं वो जैसे देर से आती थी आती रही शाम को अपना काम खत्म करके ही जा पाती थी मगर मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि यहां पर यदि नियमों में ढील की कोई गुंजाइश होती तो शायद हम लोग एक समाधान पर पहुंच सकते थे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये समाधान कोई उचित समाधान होता है अनुचित समाधान होता है क्या होता मगर समाधान संभव था तो ये आजादी कौन सी आजादी है क्या हम इस आजादी की कल्पना कर रहे हैं अच्छा फिर उसके बाद अब आजकल तो वो नारे भी लगे लगने लगते हैं ना कि साहब हमें क्या चाहिए आज़ादी चाहिए? चाहिए आजादी चाहिए भाई अब सवाल यह उठता है कि आपको क्या चीज किस चीज से आजादी चाहिए और क्या करने की आजादी चाहिए तो मेरा मेरा इसमें सिर्फ एक ही बात होती है कि हम सबको हम सभी के लिए शायद सबसे बड़ी चीज राष्ट्र देश है हमारा तो हमें इस देश में ऐसा कुछ करने की आजादी चाहिए जिससे यह देश अखंड और स्वतंत्र बना रह सके और मैं अपने हृदय में ये मुझे निश्चय है मैं ये कह सकता हूँ कि शायद इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है सहनशीलता की और सहनशीलता क्यों सहनशीलता इसलिए कि हमको एक साथ एकजुट होकर रहना है अब देखिए यहाँ पर एक साथ का मतलब यह है कि मुझे आपको सहन करना होगा और आपको मुझे सहन करना होगा हम दोनों को एक दूसरे को सहन करना होगा यहाँ पर आप और मैं किसी धर्म जाति और कार्य किसी लिंग इस सब में बटे हुए नहीं हैं यहाँ पर हम सब सबसे पहले इस देश के इस राष्ट्र के निवासी हैं और चूंकि हमारी पहचान मुझे कई बार विदेश जाने का भी अवसर मिला और कुछ समय के लिए विदेश में रहने का भी अवसर मिला तो मुझे ये बात समझ में आती है कि आप क्या हैं इसकी पहचान ही आपका राष्ट्र होता है आपका देश होता है और जब हम ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं तो सुनने वाला जो है उसके हृदय में क्या भावनाएं उठती हैं ये हम नहीं जानते मगर ये डिपेंड करता है उस इमेज पर उस छवि पर जो हमारे देश में बनाई हुई है आपको उदाहरण के तौर पर मैं शायद ये बात पहले भी कह चुका हूँ मैं ब्राज़ील में नौकरी करता था तो वहाँ पर मैंने कभी टैक्सी में बैठा और किसी आ, शायद टैक्सी वाले से मैंने कहा कि मुझे आपकी भाषा नहीं आती है मुझे इंग्लिश आती है और अपनी भाषा आती है तो उस टैक्सी वाले ने जब जैसे सुना कि मैं इंडिया से हूँ तो उसने कहा इंजियानु इंजियानु मतलब तुम इंडियन हो मैंने कहा अब देखिए मेरे हिसाब से वो टैक्सी वाला जो जियोग्राफिकली भारत के उल्टी दिशा में रहता है यानी कि भारत से यदि एक एक सुराख किया जाए तो वो सुराख इस पूरी दुनिया को छेदता हुआ ब्राजील में जाके निकलेगा तो जो हमसे उल्टी दिशा में रहता है यानी जो भारत के हिसाब से पाताल लोक का निवासी है उस पाताल लोक के निवासी को क्या मालूम था उसने कहा अंजियानो है ओ तो कृष्ण योर गॉड इज कृष्ण उसका मतलब था तुम्हारा देवता कृष्ण है तो उसके दिमाग में भारत और कृष्ण जुड़े हुए थे और उसके बाद उसको गीता का नाम भी मालूम था उसको गांधी के बारे में भी मालूम था और उसको यह भी मालूम था कि गांधी जो है वो वायलेंस के अगेंस्ट है तो अब सवाल यह है कि मेरे देश के बारे में दूसरे क्या सोचते हैं इसका निर्णय मैं नहीं करूँगा इसका निर्णय मेरे कृत्य करेंगे यानी जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ वो उसके मन में एक इमेज बैठाएगा तो ये तो हुई बात विदेश की अब अपने देश के अंदर तो अपने देश के अंदर हम ऐसा कुछ क्यों करेंगे जिससे कि कोई छवि खराब हो तो अब हमारे एक हमारे एक मित्र हैं जो हर बात में उनका एक तकिया कलाम है कि हम कालू इंडियंस तो ऐसा करते हैं एक दिन मैंने उनसे कहा कि भाई हम कालू इंडियंस कहने की क्या जरूरत है और हम कालू इंडियंस में आपका रंग भी तो उतना गोरा नहीं है जो कि आप हम कालू इंडियंस कह रहे हैं तो उनको भी अपनी बात शायद कुछ समझ में आई वो उच्च अधिकारी रह चुके थे और काफी दिनों तक उन्होंने सीनियर पोजीशंस पे काम किया था परंतु उनकी एक आदत थी अपने को एक निचले स्तर पर देखने की और शायद जब वो हम कालू इंडियंस कहते थे तो उसमें उनका मतलब होता था उस हम में वो खुद नहीं शामिल हैं कोई और शामिल है तो साहब वो हम कालू इंडियंस का शब्द जो था उनके लिए बहुत प्रिय था उनको ये आदत थी कहने की तो क्या हम लोगों के लिए वास्तव में हम कालू इंडियन शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए नहीं कोई बाहर वाला हमको ऐसा कहेगा तो हमें उसका भी विरोध करना चाहिए यहाँ पर आपको एक और मजे की घटना बताऊ इत्तेफाक से कभी मुझे इंग्लैंड जाने का अवसर मिला और वहां पर वो लंदन में एक चौराहा है ट्रफलगर स्क्वायर वहाँ पर अक्सर लोग घूमने उमने जाते हैं हम भी साहब वहाँ पर गए और वहाँ पर एक अंग्रेज़ सर्जन की मूर्ति लगी हुई थी और वो शायद बड़े भारी विश्व विजेता टाइप के माने जाते थे तो उनकी मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था और ये फ़लाने फ़लाने फलाने और ये हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल थे और साहब इन्होंने वहाँ पर जो था वो ये किया और वो किया और ऐसे निस्तारण किया और इसको मारा और उसको किया अब जब मैं उसको पढ़ रहा था आपको मैं सही बता रहा हूँ कि मेरे जिसे कहते हैं मेरे बदन बदन में आग लगती जा रही थी अब मैं उसका बदला कैसे ले सकता था मैं उसका बदला ऐसे ही ले सकता था कि भाई मैंने उनकी फ़ोटो जो खींचने वाला था वो फ़ोटो खींची थी मगर फिर उसको डिलीट कर दिया मैंने कहा इनकी फ़ोटो मैं अपने पास नहीं रखूँगा ठीक है वो अपनी भावना थी शायद रख लेता तो अच्छा होता कम से कम एक तो कोई मैं आज ये बता रहा हूँ कि ट्रैफलगढ़ स्क्वायर गया तो आप मान तो लेते अभी तो आप कहेंगे ऐसे ही झूठ मूठ में कहानी बना रहा है उसके बाद वहीं पर जब वो सिपाहियों अंग्रेज़ सिपाहियों को देखता था तो मुझे याद आता था कि वो अपने जो हम लोग बचपन में फिल्में देखा करते थे टोरी बच्चा हाय हाय टोरी बच्चा हाय हाय तो वो टोरी बच्चा मुझे लगने लगते थे कि वो जो अंग्रेज़ सिपाहियों को देखता था पुलिस वालों को मैं फ़ौर उनको टोरी बच्चा समझने लगता था तो वहाँ पर अपने अपनी ग़ुला के दिनों का हिंदुस्तान मुझे याद आने लगता था मुझे आज भी याद है कि हम लोग वहीं ट्रैफलगर स्क्वायर के पास मैं और हमारे एक मित्र थे कंसल साहब थे नहीं सॉरी हैं हमारे एक मित्र हैं कंसल साहब तो कंसल साहब की पत्नी ने हम लोगों कंसल साहब उस वक्त वहीं इंग्लैंड में ही लंदन में ही नौकरी कर रहे थे मुझे घुमाने के लिए निकले थे और हम लोग वही ट्रैफलगर स्क्वायर की सीढ़ियों पर के पास सीढ़ियों पर बैठ के वो पूड़ी सब्जी खा रहे थे वो उनकी पत्नी ने हम लोगों को पूड़ी सब्जी दिया था कि भाई रास्ते में कहीं खा ले तो साहब वो खा रहे थे इतने में पुलिस वाला आया अब हमारे दिल में तो टोली बच्चा हाय हाय टोली बच्चा हाय हाय होने लगी कंसन साहब ने उससे उसने पूछा कंसन साहब से कि भाई ये क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि खा रहे क्या खा रहे उन्होंने बताया कि ये अपने घर का जो हिंदुस्तानी सामान खा रहे हैं उसने और फिर उससे पूछ गए तुम खाओगे तो उसने कहा हाँ तो साहब फ़ौर हम लोग ने एक पूड़ी में आलू लगा के उसको दे दिया कि भाई खाओ उसको समझ नहीं आया कि कैसे खाएं मगर खैर उसको बताया कि भाई इसको लपेट लो और हमारी भाषा में तो उसको चुमला बना लो और चुमला बना खा लो जब उसने खा लिया वो खाने लगा अब साहब हमारे दिल में वो पूर्व और पश्चिम के अंग्रेज़ सिपाही दिखाई पड़ने लगे उस वक्त वो जो हिंदुस्तानी देश प्रेमियों को गोली मारते हुए वो नज़र आने लगे और हमने सोचा यार देखो हमने तो इसको अपना नमक खिला दिया तो अब देखिए सवाल यह है कि इस तरह की आज़ादी इस तरह क्यों क्यों हम उसको दे सके और हम अपने दिल में क्यों खुश हो सके कि यार आज हमने इसको अपना नमक खिला दिया क्योंकि हम दो इंडिपेंडेंट लोग थे यही अगर शायद हम गुलाम होते और अंग्रेज जो था वो वो मालिक होता यानी कि अंग्रेजी लोगों का राज्य होता तो शायद हम डरते रहते और हम ये ऑफर भी नहीं कर सकते मगर उस दिन हम ये ऑफर कर सके क्योंकि हम बराबरी पर थे। तो मेरे हिसाब से आज़ादी का मतलब हमारे लिए ये है कि हम बराबरी पे खड़े होकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं हम लोगों में असहमति हो सकती है हम लोगों एक दूसरे की बात से पूरी तरह असहमत हो सकते हैं मगर इसका मतलब सिर्फ यह है असहमत होते हुए भी यानी कि वी कैन एग्री टू डिस तो शायद यह हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए ज़्यादा है, कि हम अपनी आजादी को इस तरह समझें कि भाई ये जो मौका है हमारा ये जो हमको मौका मिला है इसको हम एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करते हुए लेंगे उठाएंगे इसका लाभ उठाएंगे इसका फायदा उठाएंगे और साहब मैं तो यही कर रहा हूं बाकी आप सोचिए कि आप के लिए आज़ादी क्या है और ये हमेशा इस तरह के दिन जब आते हैं तो ये शायद ऐसा मौका होता है जबकि हम पीछे मुड़ के देख सकते हैं यानी कि जिसको बोलते हैं कि वी कैन रिव्यू एंड थिंक अबाउट वॉट इज इम्पॉर्टेंट टू अस ऑन दिस डे तो शायद मैं यहीं पर अपनी बात आज खत्म करूँगा और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और ऐसी ही कुछ और बातें हम लोग दुख करेंगे और मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आपको यदि इस बारे में कुछ कहना हो तो आप वॉइस नोट छोड़ सकते हैं मुझको अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं अपने विचार दे सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके विचारों को लेते हुए अपनी आगे की बातें करता रहूँ नमस्कार और आपने समय दिया मुझको इसके लिए आपको धन्यवाद देश से है प्यार तो हर परहना चाहिए मैं रहूं या रहूं भारत ये रहना चाहिए सिलसिला ये बाद में रे यूं ही चलना चाहिए मैं रहूं या रहूं भारत ये रहना चाहिए